सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में अनीता निगम लिखित प्रहसन आपके लिए लेकर आए हैं रिडक्शन सेल निर्देशक जयदेव शर्मा कमल बेटे स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाऊंगा अरे, अरे बेटे तू एक अच्छा लड़का है और अच्छे लड़के ऐसी बात नहीं कहते अच्छा लड़का कहती हो लेकिन अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती ले तू कौन से खराब कपड़े पहन कर जाता है चार बट्टी साबुन तेरे कपड़ो पर ही खर्च करती हूँ हाँ ये स्वेटर देखो मम्मी कितना ऊँचा होता है स्कूल में सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बेटा दूसरा स्वेटर दिलवा दूंगी अब तो जल्दी से कपड़े बदल ले मैं अभी भी नाश्ता तैयार करती हूँ मैं पूछता हूँ ये घर है कि कबाड़ खाना सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं और तुम गला फाड़कर कर न जाने क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम जानती हो रेनू सुबह उठते ही मुझे अखबार चाहिए क्यूँ नहीं क्यूँ नहीं बिना खबरें पढ़े तो आप दोस्तों के बीच गपशप भी नहीं कर सकते हाँ हाँ वही सही लेकिन ऑफिस की की फाइल की तरह अखबार अखबार गायब हो गया? पापा पापा शर्मा शर्मा अंकल ले ले गए क्या? शर्मा जी ले गए हैं। हैं? क्या? जी जरूर तुमने दिया होगा। मैं क्या करती वो कहने लगे कि आज असल में आज उनकी शादी की साल गिरा है तो कौन से टॉकीज में वो कौन सी फिल्म चल रही है बस यही देखकर अभी अखबार लौटा देंगे <laughs> अब शर्मा जी अपनी द्वारा कर रहे कि घर की समाप्त होने वाली फिल्म <laughs> <laughs> अच्छा अच्छा अब रहने दो मैं अभी अखबार मंगवाई देती हूँ डबू जाती जल्दी से अखबार तो ले बेटे अभी लाया मम्मी रेनु डार्लिंग हाँ सुबह ठंडक बहुत लगती है अरे डब्बू आता होगा आ, सोच रहा हूँ ले लेकिन उससे पहले डब्बू के लिए एक स्वेटर खरीद लें। पिछले साल तो उसके लिए स्वेटर खरीदा था वो स्वेटर अब उसे ऊंचा होता है अब अब, अब डब्बू का कद महंगाई की तरह हर साल बढ़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ पापा ये लीजिए अखबार अच्छा बेटे अब तुम जल्दी ऐसी नाश्ता करके स्कूल जाओ आज कल अखबारों में कोई खास खबर होती ही नहीं है मम्मी मैं चलता हूँ अरे बेटा ये ले अपना टिफिन और हाँ स्कूल से सीधे घर आना अच्छा मम्मी बाय बाय। बाय बाय। बेटा बाए। सुनो जी आज तो ठंड के मारे मेरा भी बुरा हाल हो रहा है रेनू ठंडक के इलाज का नुस्खा ये रहा लो सुनो देखो रिडक्शन सेल दामो में भारी कमी आज पचास प्रतिशत की छूट का अंतिम दिन कपड़ों हाँ हा। के लिए आज ही पधारें। चमाचम छूट वाले के नए शोरूम में सुनिए कार्डिगन तो एक मैं भी लेना चाहती हूँ मौके का फायदा उठाना चाहिए रेनू। कार्डिगन स्वेटर और ओवर तो आज आधे दाम पर ही मिल जाएंगे लेकिन इतना सामान खरीदने के लिए रुपए कहां से आएंगे अपने पास रुपए रुपये हाँ रुपए मैं निर्मल से ले लूँगा तो मजा आ जाएगा मुझे नहा कर जल्दी से ऑफिस जाने दो अटेंडेंस लगा कर निर्मल कहीं चला गया तो भाई अपना तो बंटाधार हो जाएगा न, मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ खाना मैं लौट कर खानूंगा रीनू डालेंगे रुपए लेकर लंच में घर आऊंगा बस यहीं से चलेंगे दुकान ठीक है छूट वाले तो ये है रिडक्शन सेल की दुकान। अरे अब अब बोर्ड क्यों रही हो? अंदर अंदर चलकर कपड़े पसंद करो। हाँ, हाँ, चलिए। वेलकम आप लोग आ जाइए। यस प्लीज क्या देखाँ? इस बच्चे के लिए एक पूरी आस्तीन का स्वेटर और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड आई मीन इनके लिए एक बढ़िया सा ओवरकोट वेल, देखिए, इस टेबल से लेकर कॉर्नर के वो दूसरी टेबल तक बच्चों के एक से एक बढ़िया स्वेटर और कार्टिकन रखे हुए हैं आपको जो भी पसंद आए ले लीजिए uh, लेकिन मिस्टर आपको ओवरकोट के लिए ऊपर ऊपर जाना होगा। What? इतनी जल्दी आप मुझे भेज रही हैं, <laughs> अभी तो मेरा तो भी नहीं हुआ है। थी <laughs> really? आप में तो तो गजब का सेंस है। मैं ऊपर तो वाले की बात कर रही थी। आ, प्लीज मेरे साथ चलिए मैं आपको बता देती हूँ रेनू, तुम डब्बू के लिए स्वेटर और अपना कार्डिगन पसंद करो मैं ओवर लेकर अभी आता हूँ जरा जल्दी आना अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर का ट्रेलर ना दिखाने <laughs> लगना <पाँगी। laughs> मैडम तब तक आप अपना कार्डिगन और बच्चे का सर पसंद करिए प्लीज इधर से पूरे शहर में खूबसूरत और ज़्यादा चलने वाले ओवरकोट की यही दुकान है दाम भी ज्यादा होंगे डोंट वरी दाम की फिक्र आप ना करें आ, हम लोग ऑफिस के बाबू से लेकर ऑफिसर तक की यू नो है तो ये है जेंट्स काउंटर जी हाँ ये देखिए कोट टंगे हुए आपको कौन सा रंग पसंद है आ, मुझे तो ये ग्रे कलर वाला पसंद है बाय द वे क्या है इसके मिनट पहनकर देखिए प्लीज इधर शीशे में देखिए फिटिंग बहुत अच्छी एक्सीट फिर भी क्या प्राइस है सिर्फ पाँच सौ रूपए पाँच सौ पचास की छूट 50 प्रतिशत की छूट के बाद आपको ढाई सौ रूपए का मिलेगा ओ, ये तो हो गई अभी नहीं अभी कहा इधर देखिए आपने इन स्वेटरों पर तो नजर डाली ही नहीं देखिए ग्रे कलर में हाईनेक का स्वेटर आपके ओवरकोट के साथ बहुत अच्छा रहेगा जी अच्छा तो है फिर कभी ले लेंगे पसंद किया है तो अभी ले लीजिए ना पचास प्रतिशत भी तो है दो सौ का यह स्वेटर आपको सिर्फ सौ रूपए में मिलेगा अब आपकी तारीफ पर भरोसा करते हुए ये स्वेटर भी लेता हूँ अच्छा मैडम अब नीचे चलिए मेरी श्रीमती जी इंतजार कर रही होताइए इतने कम दामों पर ये चीजें मिलेंगी बिल्कुल नहीं है, है, ऐसा लगता है आप लोग समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जनसेवा कर रहे हैं <laughs> <देल, देल>, <laughs> मम्मी मम्मी पापा आ गए अब जल्दी से लीजिए ना मेरा स्वेटर गुड बाय आपने कौन सा स्वेटर पसंद किया ये वाला सुनो जी, ओवरकोट खरीदने में इतनी देर कहाँ लगा दी रेनू ये देखो ये स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है और ये ओवरकोट भी पचास प्रतिशत का फायदा सोचकर मैंने इसे भी खरीद लिया ठीक है ठीक है ये देखो ये रहा मेरा कार्डिगन और डब्बू का स्वेटर पेमेंट करके अब जल्दी घर चलो मैडम सबके दाम जोड़ बताइए कितना हुआ वन मिनट प्लीज पाँच सौ रुपये वाले वर्क कोट के ढाई सौ दो सौ रुपये वाले हाईनेक स्वेटर के सौ दो सौ रुपये वाले कार्डिगन के सौ और सौ रुपये बच्चे के स्वेटर के पचास ढाई सौ सौ साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ सौ साढ़े चार सौ और पचास कुल हुए पाँच सौ रुपये देखिए आपका पेमेंट फाइव हंड्रेड रुपीज़ का है आ, ये मैडम ये पाँच थैंक यू पापा पापा ये देखिए क्या लिखा है हुँ? हाँ पीका हुआ माल वापस नहीं होगा नकद दाम अरे भाई पसंद से लिया है तो वापस करने की क्या जरूरत चलो बेटे आप घर चले हाँ हाँ चलो आज तो उन्हीं कपड़ों की खरीदारी ने थका बातें करो न आँखों में तरावट आ तो, जाएगी तो तुम्हें क्या कह रही हूँ मैं ठीक ही तो कह रही हूँ घर के बजट की कोई फिक्र ही नहीं उस फुलझड़ी के कहने आरोप तुमने एक ओवर कोट के साथ एक स्वेटर और खरीद लिया देखो बेटे कौन आया है? अपनी बताओ बस जहाँ लड़की देखी और रेनू, अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ भाई हम भी चाय पियेंगे अरे शर्मा जी आप <laughs> रमेश बाबू लगता है मैं कुछ गलत समय पर आ गया हूँ अरे नहीं नहीं बैठिए भाई साहब बैठिए <laughs> भाभी जरूरी मैसेज था इसलिए आना पड़ा अरे कौन सा जरूरी मैसेज? रमेश बाबू आपके आपके जाने के बाद ऑफिस का चपरासी आया था। आ? हाँ कह रहा था बड़े साहब ने आपको याद किया है अरे, लेकिन अब तो साढ़े पाँच बज गए हैं। अच्छा कल मिलूंगा बड़े साहब से आप लोग कहीं गए थे क्या भाई साहब हम लोग ठंडक से बचने के लिए गर्मी खरीदने गए थे अरे भाई रमेश बाबू आप ही से छुट्टी लेकर खरीदारी करने की क्या जरूरत थी अरे शर्मा जी उन्ही कपड़ों पर छूट मिल रही थी और छूट का आज आखिरी दिन था ऑफिस टाइम के बाद खरीदारी करने का समय ही नहीं मिलता है अरे लगता है आप भी रिडक्शन सेल के अंतर्गत 50 प्रतिशत वाली छूट का शिकायत हो गए हैं। क्या हुआ अरे कुछ भी हुआ हो जरा खरीदेगा उन्हें कपड़े तो दिखाइए। अब बात क्या है शर्मा जी बात बात छोड़िए रखी उनके कपड़े इनका ओवर स्वेटर मेरा का स्वेटर अरे ये क्या क्या हुआ अरे जिसका डर था वही हुआ अरे ये कपड़े तो ऊनी नहीं नहीं क्या क्या, क्या क्या कह रहे हैं शर्मा जी मैं ठीक कह रहा हूँ अरे आजकल बहुत से दुकानदार छूट का लालच देकर कम दाम पर ग्राहकों को नकली माल टिका देती हैं भाभी जी मैंने भी पिछले हफ्ते रिडक्शन सेल के अंतर्गत पचास छूट का अंतिम दिन वाला विज्ञापन पढ़कर चमाचम छूट वाले की उन्हीं कपड़े लिए थे लेकिन दो दिन बाद ही उन कपड़ों की असलियत का पता चल गया मुझको चमचम की दुकान के कपड़े नकली हैं। जी हाँ मैं अभी आपको यकीन दिला देता हूँ डब्बू बेटा एक बाल्टी में पानी और तौलिया तो लाभ अंकल शर्मा जी शर्मा जी हूं कपड़े खरीदने के लिए मैंने पाँच रुपए हर महीने दस रूपए सैकड़े ब्याज की दर से निर्मल से उधार लिए है बाल्टी और तौलिया खुद यकीन करेंगे ये रहा आपका कार्डिगन हाँ। और ये रहा डब्बू का पकड़िए स्वर्टर ये रहा तौलिया भाभी हाँ। ये लीजिए गीला तौलिया और रगड़ियन कपड़ों का तो रंग छूटने लगा <laughs> ला लाओ जल्दी से तुम्हारा ओवरकोट लाओ उसे भी रगड़ रगड़ के रगड़ती हूँ मेरा ओवरकोट का भी रंग छूटा नहीं तो बर्बाद हो गया साढ़े पांच रुपए गए पानी में और अरे मैं तो तड़प रहा हूँ और तुम जले पर नमक चिड़क रही हो तो अभी उस पर को हूं। तो लगा के जाएगी। अरे उसका जिक्र न करो मैं तो बर्बाद हो गया, गया। खाता हूँ जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी रिडक्शन सेल का मार नहीं बर्बाद हो गया सेल प्रेसन अभी आपने सुना लेखक अनीता निगम निर्देशक जयदेव शर्मा कमल ये हमारे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति थी आज का हवा महल कार्यक्रम अब संपन्न होता है